श्री राम कृष्ण की अंत्य लीला बलराम भवन में सात दिन चौथा मंगलवार २९ सितंबर अठारह सवेरे के समय मास्टर महाशय श्री राम कृष्ण को देखने बलराम भवन में आए उस समय श्री राम कृष्ण के समीप धीरेंद्र ठाकुर गोलाप माता तथा गृहस्वामी बलराम बसु थे तीसरे पहर मास्टर महाशय स्कूल से लौटते समय आए और शाम के सात बजे तक वहाँ रहे श्री रामकृष्ण की व्याधिग्रस्त शरीर की अवस्था में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं दे रहा था पांचवा दूसरे दिन बुधवार तारीख 30 सितंबर अठारह मास्टर महाशय स्कूल से जाने के रास्ते ठाकुर श्री राम को देखने आए लगभग पचास मिनट उपस्थित रहे कमरे में प्रवेश करते ही मास्टर महाशय ने सुना कि श्री राम के लिए श्याम में जो नया मकान किराए में लेना तय किया गया है उसी के बारे में बातचीत हो रही है श्री रामकृष्ण मकान दिखला सकते हो राखाल देखकर आता श्री राम मास्टर महाशय से मकान कैसा है कितना दूर है देखना कि गंगा के जल में नहीं डूबे थोड़ी देर बाद श्री राम कहते हैं जूते जो खरीदे हैं कि कीमत तीन रुपये है और मछली तीन आने की है बाबू राम ने कहा कि वह एक रुपया देगा पर उसे रुपया मिलेगा कहाँ से किशोरी को भी कैसे मिलेगा पगली फिर आई है दक्षिणेश्वर काली मंदिर में विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ एक लड़की आती थी श्री रामकृष्ण को काली विषयक तथा ब्राह्म संगीत गाकर सुनाती थी उसे सभी पगली कहते थे वह प्रायः उपद्रव मचा देती थी बाद में एक दिन श्री रामकृष्ण ने काशीपुर उद्यान गृह में बताया था कि पगली का मधुर भाव है एक दिन दक्षिणेश्वर आई थी एकाएक रोने लगी मैंने पूछा कि रो क्यों रही है तो बोली कि सिर में दर्द हो रहा है एक दिन और भी आई थी मैंने खाने ही बैठा था अचानक बोली दया नहीं करेंगे मैं सरलमती का खाना खा रहा था फिर कहने लगी मन से निकाल क्यों दिया मैंने पूछा तेरा भाव क्या है तो बोली मधुर भाव छठवां बृहस्पतिवार आश्विन कृष्ण अष्टमी अक्टूबर अठारह सुबह का समय मास्टर महाशय स्कूल जाते समय आए तथा एक घंटे से भी ज़्यादा समय बलराम भवन में रहे उन्हें लक्ष्य कर श्री राम कृष्ण कहते हैं कल तीसरे पहर पेट बहुत गर्म हो गया था मल त्याग भी किया था आज नहा लूं क्या मास्टर महाशय नहीं आपका शरीर दुर्बल है बुखार न आ जाए मास्टर महाशय ने गिरीश चंद्र से, से पूछा कल अपराह्न में आप थे क्या गिरीश नहीं मास्टर महाशय वैद्य को आ जाने दीजिए उसके बाद देखेंगे लीला प्रसंग के लेखक ने अपनी पुस्तक में एक घटना का उल्लेख किया है श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नामक पुस्तक के अनुसार बृहस्पतिवार और रविवार को सेंट जेवियर्स कॉलेज की छुट्टी रहती थी अतः बृहस्पतिवार और रविवार को ही शरद चंद्र श्री रामकृष्ण को देखने आते थे संभवतः इस दिन ही शरत चंद्र ने श्री रामकृष्ण के पास उपस्थित होकर एक अत्यंत आश्चर्यजनक विलास देखा था तीसरे पर बलराम भवन में शरद चंद्र आकर देखते हैं कि दुमजले का हाल लोगों से भरा हुआ है गिरीश चंद्र और उनके साथ कालीपद गाना गा रहे हैं आमाए धरो निताई, अमार प्राण जेनो आज करे रे के मन निताई मुझे धरो न जाने आज मेरा मन क्यों विकल हो रहा है कमरे के पश्चिम भाग में पूर्व की ओर मुख किए श्री रामकृष्ण बैठे हैं और समाधिस्थ हो गए हैं आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता और आनंद की अपूर्व हसी खिल रही है आपका दक्षिण चरण प्रसारित है सामने बैठा एक व्यक्ति परम प्रेम पूर्वक उस चरण को अपने वक्ष स्थल पर धारण किए हुए हैं वह सज्जन रमणीय और भक्तिमान लग रहा था श्री रामकृष्ण के पद प्रांत में जो इस प्रकार बैठा हुआ है उसके नेत्र बंद तथा मुख और वक्षस्थल धाराओं से प्लावित हो रहा है वहाँ पूर्णतया शांति थी एक दिग्ध भाभा चारों ओर फैला हुआ है ईश्वरी गान चलने लगा मेरा मन न जाने आज क्यों विकल हो रहा है निताई मुझे धरो नेताई जीव को हरिनाम बाँटने के लिए प्रेम नदी में लहरें उठने लगीं उस लहर में अब मैं बहती जा रही हूँ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 बोलो श्री कृष्ण चैतन्य बोलो श्री कृष्ण चैतन्य इस ढंग से लगातार तीन बार उसे इस नाम का उच्चारण करने के थोड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण पुनः प्रकृति होकर दूसरों से स्वाभाविक रूप से बातचीत करने लगे विशेष कृपा प्राप्त उस व्यक्ति का नाम नित्य गोपाल गोस्वामी है ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में प्राध्यापक हैं नित्य गोपाल के पिता कृष्ण गोपाल गोस्वामी बड़े गोसाई के नाम से प्रसिद्ध थे उन्होंने ही पूर्वी बंगाल में वैष्णव भावधारा को लोकप्रिय बनाया था नित्य गोपाल विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के लिए सचेष्ट रहते थे वे पहले ब्राह्म समाज फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी और कुछ समय के लिए एक नास्तिक दल के साथ संलग्न हुए थे अंत में सौभाग्यवश वे विजय कृष्ण गोस्वामी के जरिए श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए उन्होंने श्री रामकृष्ण को पहली बार अट्ठारह के मध्य भाग में दक्षिणेश्वर में देखा था इस बार ठाकुर की भयंकर व्याधि का समाचार पाकर ढाका से आपको देखने आए हैं इसी दिन एक और अनोखी घटना हो गई तीसरे पहर साढ़े चार बजे स्कूल से लौटकर मास्टर महाशय बलराम भवन आए पानी बरस रहा था डॉक्टर प्रताप मजुमदार श्री चले गए थे इसलिए उस दिन वह नहीं आए अतः श्री राम कृष्ण के बारे में उन्हें एक पत्र लिखा गया संध्या के समय लगभग सात बजे पंडित शशधर तर्क चूड़ामी बलराम भवन आए शशधर एक प्रकांड विद्वान साधक और प्रसिद्ध हिंदू धर्म प्रचारक थे उन्होंने श्री रामकृष्ण को 25 जून अठारह रथ यात्रा के दिन पहली बार देखा था उसके बाद तर्क चूड़ामणि ने श्री रामकृष्ण को कई बार और देखा श्री रामकृष्ण की संकट पूर्ण व्याधि का समाचार पाकर वे आज देखने आए हैं श्री रामकृष्ण तर्क चूड़ामी को देखकर प्रसन्न हुए उन्होंने ठाकुर के पीड़ा के बारे में पूछा और कष्टदायक रोग के लिए चिंता प्रकट की श्री रामकृष्ण ने परिहास कर पंडित से कहा चक्रवर्ती छोड़ नहीं रहा है बीमारियाँ तो सभी के शरीर में है बड़े गड्ढे को कितना भरोगे यह देह अब और नहीं ले सकती है इसके बाद आपने एक कहानी सुनाई जो एक मठवासी साधु की मार खाकर बेहोश हो जाने की थी होश में आने पर साधु ने कहा था जो दूध पिला रहा है उसी ने पीटा है चूड़ामी भी रसिक है वे श्री रामकृष्ण को बोले आप समाधिस्थ होकर रहिए और मैं स्वस्थ्यन करूँ आप कहिए कि देश भ्रमण के लिए जाना है या मालूम नहीं कि तर्क चूड़ामी के इस प्रस्ताव के ऊपर श्री रामकृष्ण की प्रतिक्रिया क्या थी कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण से विदा लेकर शसधर वहाँ मौजूद दूसरे लोगों से बातें करने लगे हंसी मजाक करते रहे कुछ समय तक ऊंची आवाज़ में पंडित की हसीब श्री रामकृष्ण सुनते रहे फिर आप भी वहाँ आ गए किंतु पंडित ठाकुर की उपस्थिति नहीं जान पाए उस रात को मास्टर महाशय बलराम भवन रह गए बहुत रात को श्री कृष्ण की पीड़ा अधिक बढ़ गई रात के साढ़े तीन बजे थे मास्टर महाशय पंखा लेकर ठाकुर को हवा करने लगे श्री राम कृष्ण हवा करोगे अब नहीं चाहिए इतना कष्ट अब और सहन नहीं जाता श्री राम कृष्ण सेवक हरि से सारी रात नींद नहीं आई मास्टर महाशय पर दृष्टि पढ़ते ही ठाकुर ने एकाएक कहा कौन महेंद्र अब रक्षा नहीं कर पाया मास्टर महाशय ठाकुर श्री रामकृष्ण के पैर हाथों से सहलाते रहे सेवक बाबूराम पंखे से धीरे धीरे हवा करने लगे भोर साढ़े चार बजे मास्टर महाशय बलराम भवन से निकल पड़े गंगा नहाकर लगभग छह बजे लौट आए उन्होंने देखा कि श्री राम कृष्ण सो रहे हैं आज शुक्रवार है दो अक्टूबर अठारह कृष्ण नवमी कलकत्ते में श्री राम की उपस्थिति के बारे में भक्त वैकुंठनाथ सन्याल ने लिखा है सेवा भ्रत से उनके प्रति ही ध्यान रहेगा उनके लीलामृत के चिंतन से मन की मलिनता दूर होगी और भक्तों में भ्रातृत्व दिन होगा ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सांसारिक विकार दूर करने के लिए मानव व बीमारी का बहाना बनाकर ही कलकत्ते आए हैं वे अपने व्याज से निवृत्ति की इच्छा कर रहे थे या नहीं परंतु यहाँ आने वाले नए पिपाशुओं को अपने कृपा मृत द्वारा परितृप्त अवश्य कर रहे थे यह कहना कठिन है कि श्री रामकृष्ण में अपने पीड़ा को ठीक करने की इच्छा भी इच्छा थी भी या नहीं परंतु उनके रोग निवृत्ति के लिए व्यवस्थाओं में कमी नहीं थी सुबह सात बजे हैं ठाकुर के कमरे में बलराम मास्टर महाशय गोपाल आदि उपस्थित हैं श्री रामकृष्ण ने बलराम को लक्ष्य करके कहा अब और क्यों कोई मनोकामना तो है नहीं अकारण ही क्यों यह शरीर धारण किया जाए श्याम वाले किराए के मकान में जाने की बात हुई श्री रामकृष्ण सेवक गोपाल को रामलाल पंचांग देखना बहुत अच्छा जानता है गोपाल रामलाल के अनुसार नौमी तिथि स्थानांतर के लिए अशुभ है परंतु एक दूसरे पंडित के अनुसार आज का ही दिन स्थानांतरण के लिए शुभ है श्री रामकृष्ण गोपाल से सुन इशारे इशारे से गोपाल को बताया कि दक्षिणेश्वर जाकर रामलाल को क्या कहना होगा और रामलाल के दलीलों के विरुद्ध भी क्या जवाब देना ठीक रहेगा थोड़ी देर बाद मास्टर महाशय ने कहा गोपाल बाबू को कह दिया है कि यदि सुविधा हो तो वे दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे में सीमेंट करवा दें श्री रामकृष्ण अभी क्यों कहा मास्टर महाशय इस समय ठीक है वहाँ पहुँचने पर कुछ नहीं हो पाएगा मास्टर महाशय घर जाने ही वाले थे कि उन्होंने सुना कि ठाकुर श्री राम उनसे कह रहे हैं डॉक्टर को आ जाने दो मास्टर महाशय डॉक्टर की प्रतीक्षा करने लगे और उन्हें स्कूल पहुंचाना पहुंचना था इसलिए 10 बजे के लगभग वे जाने की तैयारी करने लगे श्री रामकृष्ण ने स्नान के पश्चात मास्टर महाशय से पूछा हंसते हुए तुम्हें क्या लगता है मास्टर महाशय ने उत्तर दिया भय की बात नहीं है श्री रामकृष्ण इंगित करके मास्टर महाशय से पूछते हैं खाना कहाँ खाओगे मास्टर महाशय स्कूल के दरवान के पास यह सुनकर श्री राम कृष्ण हो हंसी आ गई इन दिनों रात हो रहा हो या दिन मास्टर महाशय ठाकुर की सेवा में जितना अधिक संभव हो सकता था स्वयं को नियुक्त रखते थे अक्सर वे अपने घर जाकर मध्याह्न का भोजन नहीं कर पाते थे अतः स्कूल के दरबान का पकाया हुआ खाना खाकर ही वे अपना काम चला लेते थे इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वैद्य गंगा प्रसाद सेन आ गए गंगा प्रसाद कुमार टोली में रहते थे वैद्य को देखकर कर श्री रामकृष्ण ने पानदान को हटा दिया चादर तकिया, अंगोछा आदि सलीके से रखा इशारे से कहा कि वहाँ से जूते को हटा लिया जाए वैद्य श्री रामकृष्ण के बिस्तर के पास आकर बैठ गए उनका मुख लाल हो रहा था वे गंभीर थे उन्होंने श्री रामकृष्ण से पूछा आप कैसे हैं और वे ठाकुर के हाथों को अपने हाथों से सहलाने लगे वहां देवेन मजूमदार उपस्थित थे देवेन के प्रश्न के उत्तर में वैद्य ने कहा रोग साध्य है या असाध्य यह तो परीक्षा कर लेने के बाद ही कह सकूंगा मास्टर महाशय क्या भय की बात है गंगा प्रसाद ने द्विधा में उत्तर दिया नहीं वैसे सभी बीमारियों में भय तो रहता ही है थोड़ी देर बाद गंगा प्रसाद जाना चाहते थे जाने से पहले उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया श्री रामकृष्ण जोड़ा साको के राम डॉक्टर ने शहद खाने के लिए कहा था शहद खाकर शरीर गर्म हो गया जलन होने लगी गंगा प्रसाद इसीलिए ही तो दवाई लेनी होगी गंगा प्रसाद के चले जाने के तनिक देर बाद डॉक्टर प्रताप चंद्र मजूमदार उपस्थित हुए प्रारंभिक बातचीत के बाद श्री रामकृष्ण ने डॉक्टर प्रताप से कहा हर रोज एक बार तुम अवश्य आना सुबह के समय अब मास्टर महाशय स्कूल के लिए विदा लेते हैं श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा अच्छा फिर आना मास्टर महाशय के जाने के बाद पंडित शश धर तर्क चूड़ा मड़ी आज फिर आए हैं श्री रामकृष्ण के असाध्य रोग के निवृत्ति के लिए उन्होंने एक उपाय बताया दो घंटे तक समाधि अवस्था में मन को रखने से व्याधि ठीक हो जाएगी यह सुन श्री कृष्ण उनके निकट आए और समझाकर कहा मैंने सोचा तो था पर मन लौट आता है जब कभी अपने शरीर की बात सोचता हूं, तो देखता हूं कि यह देह खोखला है एक आवरण मात्र पड़ा हुआ है संभवतः शस्त्र धर तर्क चूड़ा मड़ी श्री राम कृष्ण के वक्तव्य को समझ ही नहीं पाए क्योंकि पौ पच्चीस पौष तीन सौ सत्ताईस बंगाब्द में इस घटना के लगभग 33-36 साल बाद अपने वृद्धावस्था में तर्क तर्कचूड़ामी ने एक पत्र में लिखा था वे अर्थात श्री रामकृष्ण शरीर त्यागने के पूर्व पाँच छः महीने तक कंठ रोग की वेदना से बहुत पीड़ित थे यदि वे इच्छा पूर्वक मन को मनोमय कोष में ले जाते तो इतना कष्ट कदापि सहना न पड़ता उस समय जब मैं उनसे मिला था तो मैंने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए उन्हें इस प्रकार का एक अनुष्ठान करने की सलाह दी थी इस पर उन्होंने कहा था कि यदि मैं मन को एकाग्र करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन मेरे इष्ट देवता की ओर चला जाता है इस कारण मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा वे योग शक्ति के द्वारा मनोमय कोष में पहुँच पाते या नहीं सो जो भी हो मेरे विचार में वे एक साधु प्रकृति के महाशय अवश्य थे मैं भली भाती समझ गया था कि देहावसान के कुछ दिन पहले वे तनिक नीचे आ गए थे पंचांग नवम्यादि कल्पारंभ देख कर यह तय किया गया कि इसी दिन संध्या साढ़े सात बजे श्री रामकृष्ण श्याम पुकुर जाएंगे अथा बलराम भवन से विदा लेकर श्री रामकृष्ण पचपन नंबर श्याम पुकर स्ट्रीट के मकान में चले आए श्री रामकृष्ण के इन सात दिनों के जीवन वृत्तांत का चिंतन करने से कुछ बातें स्पष्ट हो जाती है वैद्यगण परीक्षा कर तथा देख और सुनकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि श्री रामकृष्ण को असाध्य रोहिणी अर्थात कैंसर व्याधि हुई है दूसरी ओर देह बुद्धि रहित श्री रामकृष्ण के सौंदर्य में जीवन रूपी पात्र से अपूर्व मधुरता निर्गत हो रही थी वह मानव नई शोभा तथा ईश्वर के साथ सारे संसार में फैल जाने के लिए महान भूमिका की रचना कर रही थी परिचित अपरिचित बहुत लोगों के आगमन से बलराम भवन एक आनंदपूर्ण समारोह स्थल बन गया था श्री रामकृष्ण का बिना कारण ही उन पर अपार कृपा बरसाना और उनके दिव्य भाव का सैलाब मानो अंतिम लीला का पूर्वाभास था ठाकुर ने अपने देह तथा भयंकर व्याधि को तुक्ष कर संसार के कल्याण के लिए आत्मा होती दी उन्होंने योग दृष्टि से देखा कि शरीर खोखला सा आवरण मात्र है अतः शरीर और उस भयंकर विनाशकारी रोग की परवाह न करके श्री रामकृष्ण ने अधिक से अधिक मनुष्यों के निम्नगामी चेतना को ऊर्धगामी करने के लिए अपने आप को नियुक्त कर दिया